नारायण नारायण आज का विषय है वृत्ति में संतोष रहना भगवान की कृपा की निशानी है हमारी देह पंच महाभूतों से बनी है इसके भीतर का मैं कौन है यह देखें जो नश्वर है वह कभी मैं नहीं हो सकता यानी मैं पंच महाभूतों का नहीं हूँ यह स्पष्ट हुआ तो शाश्वत होता है वही सच्चिदानंद होता है एक मनुष्य की मैं भगवत स्वरूप हो जाए ऐसी सुप्त या कभी प्रकट इच्छा होती है होगा ही तो उस भगवत स्वरूप मैं का थोड़ा तो मुझ में अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लग सकता अर्थात मैं का अंश हर एक में होता हो तभी ऐसा लगेगा अन्यथा नहीं भगवान का स्वरूप आनंदमय है और हम लोग हम सब लोग कहते हैं कि हम आनंद में रहें जब मैं इस आनंद से अलग हो जाता हूँ तो समझना कहीं ना कहीं हमारी भूल हुई है अपूर्ण सृष्टि को पूर्ण करने के लिए ही मनुष्य की उत्पत्ति भगवान ने अपने अंश रूप से की है हम अपने आनंद में बाधा खड़ी करने वाले विषयों को जान लें तो हमारे आनंद में बिगाड़ नहीं आएगा जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते में चोर हैं यदि यह समझ में आ जाए तो हम उस तैयारी से जाते हैं जो भक्त हो जाता है उसके मार्ग में विघ्न नहीं आते भगवान का काम समझकर कोई भी काम किया तो कष्ट नहीं होता आनंद का भंडार यदि कहीं है तो वह भगवान के चरणों में ही है नाटक में राजा का काम करने वाला आदमी जैसे असली जीवन में मैं भिखारी हूँ यह जानकर काम करता है वैसे हम अपना सच्चा स्वरूप जानकर गृहस्थी करें हम नश्वर वस्तु से प्रेम करते हैं इस तरह छोटी मोटी बातों का भी अभिमान करते हैं यही तो हमसे भूल होती है हम समझते हैं कि हम जो नहीं हैं वह हो जाएं तो हमें सुख मिलेगा हम कामधेनु से विषय मांगते हैं फिर दुख होने पर रोते हैं इसके लिए क्या किया जाए जो परमार्थ का जानकार है वही सच्चा जानकार होता है परमार्थ का मतलब बावलेपन कैसे हो सकता है अनेक बुद्धिमान और विद्वान लोगों को यदि परमार्थ समझाना है और उन्हें परमार्थ स्वीकृत करने के लिए उनका विचार परिवर्तन करना है और उन्हें अपने पक्ष में लाना है तो बावलेपन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होती विद्वान लोग वेदांत को अत्यंत कठिन करके संसार को व्यर्थ धोखा देते हैं तब सामान्य आदमी सोचता है यह वेदांत अपने लिए नहीं है लेकिन यह भूल है वेदांत सबके लिए है वेदांत मनुष्य मात्र के लिए है वेदांत के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता घर के छत के नीचे जैसे सब छोटे छोटे कमरे होते हैं वैसे वेदांत में अन्य सब शास्त्र आते हैं शास्त्र के मार्ग इसलिए हैं कि वृत्तियाँ कहीं भटक नहीं जाएं, शास्त्र वृत्ति को चंचल नहीं होने देते और वृत्ति की नाम से भेंट हुई तो भगवान तक की कड़ी जुड़ जाती है यानी भगवान से संपर्क हो जाता है हमने व्यवहार के लिए जन्म नहीं लिया है भगवान के लिए लिया है इसलिए हम कोई वस्तु नहीं है यह जानकर दुखी ना होकर दूसरी कोई वस्तु है ऐसा समझकर संतोष से रहें संतोष सिर्फ भगवान से ही प्राप्त होता है और वह प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं आ सकती नारायण नारायण